पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्णम दिश्य पूर्णश पूर्णमादा पूर्ण देवा वशिष्य ओ शाति श्रीमद्भागवत शाति श्रीमद्भगवीता अध्याय छठे नंबर के श्लोक तक तो विचार हो गया है तो क्षेत्र का आलक्षण पूरा कर दिया क्षेत्र कितने होते हैं महाभूत से लेकर के धृति तक क्षेत्र है तीन श्लोक में बताए गए थे क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ को आगे कहना है द्वादश श्लोक में बताए गए गे, गेवे तक प्रभु श्यामी यज्ञम स्मृत अनादिमत परम ब्रह्म न सप्त न सत्य क्षेत्रज्ञ को आगे कहना है बीच में यह सप्तम श्लोक से लेकर के एकादश श्लोक तक उस क्षेत्र के ज्ञान के साधन जिसके होने पर क्षेत्र का ज्ञान होगा आत्मा का ज्ञान होगा जिस साधन के अभाव काल में हो पाएगा स्थिति जिसको जानकर के मुक्त मुक्ति होनी है मुक्त होना है ये जीवात्मा ने क्षेत्र के का ज्ञान जिस साधन से हो पाएगा जिसके न होने पर नहीं हो सकता ऐसे साधन बताने वाले हैं एक कहा था अवतर दिया था क्षेत्रज्ञ बक्ष्यवाण विशेष क्षेत्रज्ञ आगे जिसका विशेषण आगे लगेगा अनादि अनादिमत परम ब्रह्म कसप्तन्ना सदुच्य उसको सत्य नहीं कहा जाता असत भी नहीं कहा जाता मैंने सत माने कार्य असत माने कारण दोनों शब्दों से नहीं कहा जाता ऐसा ही क्षेत्र का स्वरूप कार्यकार से अतिरिक्त है जितने कार्यकार में जगत वो है वो सारा जगत है क्षेत्रांश है क्षेत्र के कार्य कोटि में भी कारण कोटि में नहीं है ऐसा बताना है तो बक्षमाण विशेषण जिसका विशेषण आगे कहना है क्षेत्र के का ऐसा जिस क्षेत्र के का बक्षमाण विशेषण वाला क्षेत्र के है सब प्रभाव से उसे प्रभाव भी बताएंगे उपादि, उपादिक, उपाधि के लेकर के सारा संसार चलने वाला घूमने वाला भी वही हो रहा है सुनने वाला वही हो रहा है सब कुछ है सर्वतः पादम तथ सर्वतो शिशिर मुखवादि आदि उपाधि को लेकर के जो जो प्रभाव है उसका प्रभाव के क्षेत्र का कथन होगा आगे विशेषण बिस, लगा करके कथन करेंगे द्वादश अध्याय द्वादश श्लोक से आगे जिस क्षेत्र के ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति होती है मृतत्व तो समाप्त तो हो जाता है अमरत्व की प्राप्ति होती है उपलब्धि होती है तम उस क्षेत्र के वो तो कहेंगे ज्ञान ये के द्वारा कहेंगे आगे इत्यादि ना, भीशेश्ण, भीशेश्ण, ना, ना भीशेश्ण है विशेषण के बारे में परमात्मा से अवैध क्षेत्र के मुक्ति के आधार में भगवान स्वयं बोलेगे अधुना तो अब बीच में क्या करना है सप्तम श्लोक से एकादश श्लोक तक क्या बोलना अधुना तो अब इधानी इस समय तो तज ज्ञान साधन गणम उस क्षेत्र के के ज्ञान के जो साधन समुदाय है जिसके होने पर उस क्षेत्र का ज्ञान हो पाएगा जिस साधन के अभाव में क्षेत्र का ज्ञान नहीं होगा साधन गणम माने समुदाय जो समूह है उसको और उन्हें अमानित्वादी लक्षण जो बीस हैं साधन हैं बीस साधन की चर्चा होगी बीस हैं पूरे दिन करके साधन ऐसे अमानित्व से लेकर के तज ज्ञान उनसे पूर्व में जितने कहे गए हैं बीस गिने गिन करके गिन कर बीस होगा यह साधन साधन समुदाय को अमानित्वादी लक्षण जिसको अमानदि स्वरूप बताया गया साधन को यशिन सती तज ग्यय विज्ञान है योग्य अधिकृत होती जिस जिस साधन के होने पर उस जो ग्यय है जो द्वादश अध्याय कहे जाने वाला ग्यय पदार्थ है क्षेत्रज्ञ उसके विज्ञान में योग्य हो जाता व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति योग्य होता है जिस साधन को होने पर जिसके न होने पर नहीं हो पाएगा योग्य नहीं हो पाएगा परह सन्यासी जिसके आगे सन्यासी कहा जाता है जिस साधन होने पर सन्यासी कहा जाता है ज्ञान निष्ठ उचे दे। जिस साधन के होने पर ज्ञान निष्ठ कहा जाता है ऐसी स्थिति है वो साधन बताना ज्ञान के साधन बताना है तमान अमानित्व अधिकणम सा ज्ञान साधन ज्ञान शब्द आए तो ज्ञान के साधन है किन्तु इन्हीं को ज्ञान कहा जाता है साधन में का प्रयोग कर दिया जाता है मान ज्ञाते ज्ञान अथवा ज्ञाते इति ज्ञान ज्ञान शब्द दो तरह से बनाया जाता है भाव में प्रत्यय करेंगे तो ज्ञान का अर्थ जानकारी और कारण में कुछ लुट प्रत्यय जोगा ज्ञान धातु से कारण में करेंगे तो ज्ञान के साधन जानने के जिससे जाना जाता है उसमें ज्ञान कहा गया करण में भी है भाव में भी है और प्रत्यय दोनों अर्थ भाव में भाव भाव के विवक्षा करेंगे तो ज्ञान का अर्थ है जानना और करण में करेंगे तो जानने के साधन या साधन अर्थ में लुट प्रत्यय है तो इस इसका ज्ञान साधनत्वाद ज्ञान शब्द बाच्य में कहा अमान्यवाद ही ज्ञान के साधन है उस क्षेत्र के ज्ञान के साधन है इसलिए ज्ञान शब्द का बाच्य अर्थ हो रहे विदावादि तो भगवान कथन कर दें भगवान ये अर्थ किया था ये भाष्य हो गया था इसके टीका भी हो गई यहां तक टीका भी हो गई थी आगे, आगे अब श्लोक है अमानितम अदम भिव अहिंसा छातिरार्जव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह अमानितम अदम्भित्व अहिंसा छातिरार्जव आचार्योपासन शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह अमानित्व में पहले मान शब्द से इन्हीं प्रत्यय करके मानी बनता है न मानित्व अमानित्व ऐसा होगा न मानी अमानी उसमें धर्म आएगा अमानित्व स्थिति है मान माने क्या होता है छिपा हुआ अहंकार उसको मान कहते हैं मैं ऐसा हूं ऐसा हूं शरीर को लेकर के जो होता है मैं यहाँ सबसे बड़ा हो अमुक हो ये हो मान मान शरीर को लेकर इसको मान कहा जाता है मान वो मान जिसमें हो शरीर का अहंकार जिसमें उसको मानी कहा जाता है मान वाला कैसे धनी वैसे मानी मान शब्द से इन प्रत्यय लगा कर मानी बनाया और उसमें धर्म आएगा मानित्व धर्म न मानितम अमानितम नए समाज शांति में जिसमें शरीर को लेकर के प्रशंसा नहीं करता जो अपने शरीर को लेकर के प्रशंसा नहीं करता मैं ऐसा हूं ऐसा हूं वो है अमान उसमें आएगा धर्म अमानी, तो मानी यदि आत्मज्ञान चाहिए तो अमान होना होगा मान होने से नहीं होगा अज्ञान में तो नहीं था जो मानी हो तो अज्ञान शब्द से है क्या मानी जो मान चाहना हो तो अज्ञान हो जाएगा ज्ञान प्रोक्तम अज्ञान में तो इसके जो विपरीत होगा विरोधी होगा वो तो अज्ञान है जो अज्ञान होगा अज्ञानी होगा वो ऐसा बोले ज्ञान माने, देह प्रशंसक नहीं है अपने शरीर का प्रशंसक न हो उसको अमानी कहा जाता है अमानित्व धर्म होना चाहिए दूसरे धर्म आदम अदम्भित्व कहते हैं धम्भ बना धर्म ध्वजी अपने कुछ अच्छा किया हो तो उसको फैलाना मैंने ये किया वो किया धर्म को झंडा बना के चलने वाला आपको पता है उस दिन मैंने आपको एक गिलास पानी पिलाया था ऐसा बोलता हो धर्म ध्वजी बोलते हैं उसको धर्म का ही ध्वजा पर आगे चल रहा है कुछ अच्छाई यदि जीवन में हुआ हो तो उसको प्रचार करना और बुराई का प्रचार नहीं करता करना तो चाहिए अपनी बुराई का प्रचार करना चाहिए जैसे कि आप कुछ घटे धर्म के प्रचार करते हैं और धर्म क्षरित कीर्तनाद का है कीर्तन करने से धर्म का नाश हो जाता है कीर्तन नहीं करना चाहिए कीर्तन करने से धर्म का कीर्तन मैंने मैंने ये किया ऐसा कीर्तन धर्म क्या कीर्तन नाश होता है धर्म का और यह देखिए भगवान के कीर्तन के नाश नहीं हो। धर्म का नाश नहीं करेगा धर्म बढ़ाएगा और अपने किया हुआ को कीर्तन फैलाता हो उससे धर्म का नाश हो जाता है ऐसा आया है किसी है तो तो नहीं तो बोलना नहीं चाहिए माने ऐसा नहीं मैंने अपने किया हुआ उपकार धर्म होगा उसको किसी को फैलाना नहीं चाहिए छिपाना चाहिए यदि पाप कर्म हुआ तो फैलाना चाहिए कोई के उसके उपदेश करने वाले होंगे अबे इसका प्रायश्चित इस प्रकार का बोलने वाले होंगे उसको पाप का नाश हो सकता अदम्भित्व करता दम्भित्व पना न हो दम्भ माने होता घमंड, मैंने ये किया वो किया जिसको धर्म बोलते हैं वो जिसमें हो उसको दम्भी बोलेंगे उसे धर्म आएगा दम्भित्व धर्म नदम्भित्व अदम्भित्व जो यदि परमात्मा का ज्ञान चाहता है तो अदम्भी होना चाहिए दम्भी नहीं होना चाहिए मानितम तो अदंभित्व अहिंसा प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए मन बाणी शरीर तीनों से हिंसा नहीं होनी चाहिए साधकों में ऐसी गुण होना चाहिए इससे आत्मज्ञान होगा अहिंसा अहिंसा परमो धर्म है ना अहिंसा मन से भी किसी हिंसा न हो तिरस्कार मन से अनिष्ट सोचना हिंसा है वाणी से कुछ ऐसे बोल देना जिसे उसे चुहे कटुवचन और शरीर से हिंसा पीड़ा आदि कष्ट देना तीनों नहीं होना चाहिए अहिंसा और तीसरा चौथा शांति दूसरे के अपकार में क्षमा करना जैसे द्रौपदी ने किया था पांचों पुत्रों का हत्यारा सत्ताओं को क्षमा कर दिया ब्राह्मण है छोड़ दो ऐसा होना चाहिए दूसरे के किया हुआ जो अपकार होगा अपना अपकार किसने किया अपना उपकार किसने किया तो अपने स्वयं ने किया हो तो भूल जाना और तो दूसरे के अपकार को क्षमा कर देना शांति मन आर्जम सरलपना होना चाहिए साधक के मन में सरलता होनी चाहिए मन में जो है वाणी में वही हो, हो बाी में जो है, uh Commons, जो है क्रिया में वही हो, हो सरल हो और जबन रिजुता सरल होना चाहिए कि मन में कुछ छिपाना बाणी में कुछ बोलना क्रिया में और कर देना ये नहीं होता है ये दुर्जन का लक्षण होता है वो अनश्य एकम पचस् महात्मा जो होते हैं सरल होते हैं क्या होता है मन में जो सोचते हैं वही बोलते हैं जो बोलते हैं वही करते हैं मन वाणी शरीर तीनों का एक एक होकर चलते हों वो महात्मा है मनस्यन्नत बचस्यन्नत कर्मण्यनत दुरात्मा ये दुरात्मा और महात्मा का पहचान यही है मन में कुछ और सोचता है वाणी में कुछ और ढंग से बोलता है और क्रिया में कुछ और कर देता है तीनों में फरक कह देता है वो दुरात्मा है महात्मा और दुरात्मा का लक्षण यही होता है तो आर जब उनका सरलपना होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति करनी हो तो सरल होना चाहिए आचार्य उपासन कहते हैं आचार्य की सेवा क्योंकि उन्हीं के उपदेश के माध्यम से आगे हमें रास्ता मिलेगा आचार्य मेरे कौन से कर्मकांड पर एक आचार्य आचार्य रहे वो तो बंधन में डालने वाले हैं मोक्ष शास्त्र के कथन करने वाले आचार्य को आचार्य कहना उनकी सेवा करना जिसके पटर कल्याण होगा बंध शास्त्र स्वर्ग आदि को कथन करने वाले होते हैं मीमांसक लोग आदि हैं वो और ज्यादा बंधन में अभी बंधन में आगे भी बंधन में डालने वाले हो शरीर तो देना है धर्मादि के द्वारा उनके आचार्य सेवन नहीं कहा गया है मुक्ष शास्त्र का जो वक्ता हैं वास्तव में यथार्थ रूप से कथन करते हों ज्ञान का कथन करने वाले जिससे ज्ञान हो साधक को ऐसे उपदेश करने वाले आचार्यों के आचार्य का उनकी सेवा उनकी सेवा सुधरा करने से वो प्रसन्न होंगे तो गोपनीय वस्तु तो आपको देंगे आचार्य उपासना माने उनकी उपासना माने सेवा ज्ञानी पुरुष से है उनकी सेवा करना है सौ चम भीतर बाहर से पवित्र रहना बाहर शरीर के पवित्र मिट्टिका मृतिका अथवा जल आदि से होते हैं और भीतर के अंतकरण के पवित्र भगवान के कीर्तन आदि से भगवान के जब से भगवान के स्तोत्र पाठ आदि से होते हैं धैर्य स्थिरता अपने लक्ष्य में स्थिर होना चाहिए मोक्ष मार्ग जो अपनाया है संसार से पीड़ित तो होकर के वहां से विचलित न हो मोक्ष मार्ग से कठिनाई कठिनाई आएगी जीवन में स्थिरता होनी चाहिए थैर्यम स्थिरता अपने लक्ष्य में स्थिर रहना चाहिए जिस लक्ष्य से हम आए हैं हमने उस आश्रम को छोड़ दिया है दूसरे आश्रम प्रवेश कर गए जो लक्ष्य था जिस दिन हमने लक्ष्य बनाया हुआ था उसमें स्थिर रहना चाहिए बीच में विघ्न आने की संभावना बहुत है कई लोग ऐसे भड़काने वाले मिलेंगे अपने लक्ष्य में स्थिर होना चाहिए तो और आत्मा विनिग्रह कहाँ है आत्मा माने शरीर इंद्रिय दोनों मिला करके शरीर इंद्र को निग्रह करने वाला होना चाहिए अपने अधीन रखना चाहिए शरीर और इंद्रिय को देखने योग्य देखे, न देखने योग्य न, न देखे, सुनने योग्य इत्यादि इंद्रों का काम है जाने योग्य स्थान में जाए न जाने योग्य स्थान में जाए कर्म कर्मेद्रों का भी विषय होते हैं ज्ञानेन्द्र का विषय है शब्द आदि और बचना आदि बोलना आदि कर्मेंद्रों का काम है तो दसों इंद्रों का जो कार्य है उसमें निग्रह होनी चाहिए और भीतर में भी अंतकरण का जो कार्य होगा सुख दुख आदि का अनुभव आदि उसमें भी उनको भी जीता हुआ होना चाहिए विषय की चिंता नहीं करना चाहिए अंतकरण से भी बैर इंद्र से भी विषय आदि के तरफ न जाए और अंतकरण में विषय की तरफ न जाए यह है इंद्रिय निग्रह पर शरीर इंद्रिया शरीर से भी किसी को गलत न हो जाए अपने अधीन रखे शरीर को बाद में शौर्य न बोलना पड़े बोलते हैं ना गलत कर जाते क्षमा करें क्या क्षमा करना हो पहले सोच विचार के चलना चाहिए उसको आत्मवि निग्रह हमारे शरीर इंद्रिय निग्रह यही अर्थ होता है या आत्मशब्द शरीर इंद्रिय मिला करके कहा हुआ है उसके अपने अधीन करना ज्ञान के, के लक्षण उपाय होते हैं ये कहा हाष्य में कहते अमानित्व मानिनो भाव मानित जो मानी होगा मान माने भीतर में छिपा हुआ अहंकार अपने शरीर आदि को लेकर के बड़पन को लेकर के छिपा हुआ अहंकार है।, है वो होता है मान वो अहंकार जिसमें होगा उसको मानी कहा जाएगा उसका धर्म आएगा मानित्व तसे भावत होता लो तो मानित्व बनेगा और न मानित्व अमानित अंत में नहीं समाज कर देना जो मानित्व का अभाव ये हो और लो भावो मानित मानी में रहने वाला जो धर्म होगा चाहे गौर भाव गौतम उसे मान लो भाव मानित आत्मना अपने प्रशंसा करना यही है मानी अपने प्रशंसा करता हो यहां तो मैं एक हूं ऐसा तद अभाव प्रशंसा का आत्मा ने स्वयं था घन माने प्रशंसन प्रशंसा करना वो होता है मानित्व तद अभाव ने मानित्व का अभाव हो अमानित्व कहा जाता है कभी भी साधक को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए अपने शरीर को लेकर के और आत्मा के तो वास्तव में प्रशंसा होती ही नहीं क्यों आत्मदृष्टि काल में एकत्व बुद्धि होता है एकत्व प्रशंसक कहां हुआ प्रशंसा कहां है वहां प्रशंसा के प्रश्न ही नहीं नहीं वहां अद्वैत पड़ा हुआ होता है उस काल में प्रशंसा भी नहीं वहां सबको बाधा हुआ है वहां तो शरीर विशिष्ट काल में प्रशंसा आदि निंदा आदि शरीर को लेकर होना है तो मानी नहीं अमानी होना चाहिए एक है दूसरा है अधम वित्व धर्म धोजी नहीं होना चाहिए कुछ किया हो अच्छा काम तो उसको प्रचार नहीं करना चाहिए जीवन में स्वयं के द्वारा कुछ अच्छा काम हुआ प्रचार नहीं करना चाहिए उसको छिपाना चाहिए प्रचार तो करना चाहिए गलत कर्म हुआ उसका प्रचार करो जिससे कि उसके लिए उपदेशा कुछ मिलेगा भाई अच्छा ऐसा गलती होगी दुबह से एक काम करो वो काम करने से आपका प्रायश्चित हो जाएगा वहाँ से सुधर सकेंगे यदि कर सकते हैं तो अपने गलती को उजागर करो अच्छा किया हो तो उजागर मत करना क्योंकि धर्मक क्षरित कीर्तन कहा हुआ है धर्म के नाश हो जाता है धर्म का कीर्तन करने से धर्म ने स्वयं किया हुआ जो धर्म उसका यानी कि भगवान के कीर्तन करने से धर्म का नाश नहीं होगा हाँ तो धर्म की वृद्धि होगी ऐसा है अदंभित्व का अर्थ स्वधर्व प्रकृिकरण अपने धर्म का अपने कुछ किया तो उसे प्रकट करना लोगों में दिखाना इसको धर्म अध्वेजी कहते हैं इसको दंभित्व कहा जाता है दंब है उसमें कमंड है मैंने ऐसा किया ऐसा किया बोलता हो तद अभाव दंभित्व के अभाव को अदंभित्व कहा जाता है ये यह साधक में होना चाहिए अदंभित्व होना चाहिए अहिंसा तीसरे नंबर अहिंसा आया प्राणी नाम अपीड़नम कहते प्राणियों को कष्ट नहीं देना किसी भी प्रकार मन बाणी शरीर तीनों से कष्ट नहीं देना यह है अहिंसा शांति मानी क्षमा क्षम सहन दातु है सहन करना यही होता है क्षम क्षमा दाता दूसरे के अपकार को क्षमा करना सहन करना।, करना यही शांति पर अपराध प्राप्तो अभिक्रिया कहते हैं दूसरे के माध्यम से अपराध हो गया अपने में दूसरे के माध्यम से अपराध होने पर विकृत नहीं होना कुपीत नहीं होना जैसे द्रवपदी शांत हो गई थी पांचों बच्चों के हत्यारा सामने लाए पकड़ करके श्री कृष्ण और जो लाए दोनों मिलकर के यह लाए को छोड़ जैसे अभी मैं पुत्र वियोग से मैं दुखी हूं इसी प्रकार इसकी मां जो कृपा है वो भी दुखी होगी द्रौपदी का सरलशा इस प्रकार होना चाहिए दूसरे के अपराध को क्षमा करना इस यही है शांति का अर्थ और जब हम ऋजुभाव कहते हैं आज जब कहें सरलपना सरलपना सरल, पना। सरल, पना। सरल, पना। सरल पना। मन में जो सोचा हो वही बोलना जो बोला वही करना सरल और जब का अर्थ हो ऋजु भाव में सरलपना अबकृतम टेढ़ापना नहीं हो मन में टेढ़ा कुछ और सोचा है कुछ और बोलता है चापलीसी कर जाता है यहां को तो आर्जबता नहीं है आर्जब होना चाहिए सरल होना चाहिए आगे आचार्य उपासना में है कौन सा आचार्य आचार्य तो बहुत है आजकल जो उपन्यास पढ़ाने वाले आचार्य है आजकल खगोल बिगोल वो सब आचार्य होते हैं आचार्य है? नहीं आचार्य उपासना मोक्ष साधन उपदेष्ट आचार्य से कहा उपासन में कहा मोक्ष के जो उपदेष्टा है जिससे जीवात्मा की मुक्ति हो जन्म जन्ममल के चक्कर से छूट जाए ऐसे उपाय बतलाने वाले आचार्य हैं यही है मोक्ष के साधन आत्मज्ञान होता है मोक्ष का साधन उसके जो उपदेशता होंगे माने आत्मज्ञान भी उपदेशता है, और आत्मज्ञान के साधन उपदेश उपदेश करने वाले आचार्यों के आचार्य से सुश्रुता आदि प्रयोग सेवन रहा सेवा आदि के माध्यम से उनका सेवन करना जिससे कि आगे हमें ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञान मार्ग का उपदेश करेंगे अपना स्वरूप का पहचान कर पाएंगे हम उनकी सेवा यह भी एक साधन है ज्ञान के लिए शौचम कहते हैं शौच मानी क्या है पवित्रता पवित्र कैसे कायमलाना मृत जवाब शरीर में जो मल है मिट्टी और जल के द्वारा करता मिट्टी और जल साबुन नहीं मिट्टी कहा ये घर्षण गर, करो मिट्टी से जल से नहाओ खराब हो जाएगा साबुन लगा ना दुनिया भर की चर्बी क्या क्या डाला है अब सुहर की चर्बी गाय की चर्बी उसे पवित्र कभी नहीं होगा मृत डाल समझदार लोग मिट्टी नहीं तो बेसन से स्नान करते हैं बेसन को घोल के रख देते हैं जल डाला शरीर गीला हो गया बेसन लगाएंगे मलेंगे उसके बाद फिर स्नान करेंगे साफ हो जाता है साबुन ही लगाना कोई अनिवार्य है क्या साबुन से शुद्ध होता है अरे वा कहा अशुद्ध शुद्ध, शुद्ध कहाँ से होगा वो स्वयं अशुद्ध है वो मृत जलायमला नाम शरीर का जो मल है काय मने शरीर कायमला नाम मृत जलाभियाम प्रक्षालन मिट्टी और जल के द्वारा प्रक्षात करना तो, अंतस्थ मनसा भीतर में भी है शुद्ध करना मन को भी शुद्ध करना है अंतस्थ मनुषा प्रतिपक्ष भावनाया राग राग आदि मलानाम अपन एन सौ शत्रु भाव से रागादि दोष को दूर करना राग रागद्वेष आने नहीं देना मन में वो आएगा तो मल बैठ जाएगा सर रागद्वेश किसी की प्रशंसा करो निंदा करो या आएगा बैठ के बैठ जाएगा राग रागद्वेश नहीं तो ना प्रशंसा करना तो भगवान का करना और निंदा करना तो भगवान का जो विरोधी है ना उना करो तो ये अंत से मन, मन सब भीतर में भी मन है शुद्ध कर रहा है उसको प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष शत्रु भावना से उसको क्या द्वेष आदि को शत्रु भावना से देखना प्रतिपक्ष भावना या राग आदि मलाराम शत्रु भाव से जो राग आदि रागद्वेश जो मल है काम प्रोध लोम भादि मल है उनको अपरायणम हटाना शौच है भीतर के मल हटाना तो जो राग द्वेश आदि जो दोष है उसको हटा काम प्रोध राग द्वेश आदि बैठे हैं उनको हटाना ये, ये है। शब्द है। से क्षेत्र प्रत्येक करके धैर्य बना दिया थीर थीर थीर थीर का भाव है एवं किसमें स्थिर है मोक्ष मार्ग में स्थिर है कोई कर्मकांड आदि के मार्ग में स्थिर नहीं हो अब अब तो मुझे मुक्ति चाहिए इसमें स्थिर है किसी भी परिस्थिति आए उसमें बैठा हो मोक्ष मार्ग एवं कृता निश्चय किया हुआ है मुझे तो अभी यही है ही चाहिए इस में बैठा उसी के साधन हुआ अन्य साधन नहीं लेता उसको कहा आत्मविनिग्रह है उसके आगे धैर्य आत्म विनिग्रह आत्म बने मन और शरीर दोनों है इंद्रिय शरीर मन यही होते हैं आत्म विनिग्रह बने आत्मन उपकार आत्मसोभाष्य आत्मना उपकार कस्य आत्म शब्दवाच्य कार्यक्रम संघात से विनिग्रह मान आत्मा का जो उपकारक है इन्हीं के माध्यम से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं ये ना हो तो नहीं जा पाएंगे इन्हीं के माध्यम से श्रवण आदि करना है चुनना है करना है पढ़ना है जो भी करना है आत्मा न आत्मा के उपकार करने वाले होते हैं ये सदुपयोग करे तो दुरुपयोग करे तो आत्मा का उपकार करने वाले होते हैं यही शरीर जैसे है ये चाकू जैसे है ये इधर चलाएंगे तो सब्जी काटे इधर चलाएंगे तो हाथ काटे साथ तो दो, दोनों काम कर देगा वो तो चलाने का तरीका है तो इसी प्रकार यहां भी ऐसे आत्मा तो के उपकार भी यही है उपकारक भी है इनके बिना आत्मज्ञान होना संभव नहीं है आत्मा न उपकार आत्मा के उपकार कहे शरीर इंद्रिया आदि आत्मशब्द वाच्य से आत्मशब्द से कहा गया जो वाच्यार्थ होते है कार्य कर शरीर तो इंद्रिय समुदाय यही है विनिग्रह विशेषण निग्रह विनिग्रह विशे विशेष रूप से अपने अधीन करना इनको इनको अपने अधीन किया हो तो अपना उपकार करेंगे वो और उनके अधीन हो जाएंगे तो आत्मा का उपकार हो जाएगा विनाश की ओर ले जाएंगे स्वभाव सर्वथा प्रवृत्त्य का स्वभाव तो ये सारे अपने अपने विषयों में जा रहे हैं ये सब शरीर आदि इंद्रियादि अपने बहिर्मुखी वृत्ति में स्वभाव से उनको निग्रह करना सनमार्गे में निरोधा का सन्मार्ग में निरोध करना रोकना उनको ये का कहा गया है स्वभाव से तो बहिमुखी है सब बाहर के विषय में चरभर आ रहे थे घोड़े भूखे घोड़े बाहर जा रहे इस प्रकार ये इंद्रिया जी बाहर घूमते हैं जाना जाना स्वभाव बना हुआ है किंतु उनको सपमा सनमार्ग उन्हें परमात्म मार्ग मोक्ष मार्ग में निरोध करना रोकना यह आत्मविनिग्रह कहा गया कहा जाता है कहा टीका मुझे भगवान के आगे टिका है अमानत्वादि निष्ठस्य अंतर्धि ज्ञानम नियमार्थम रहा जो अमानित्वादि में रहने वाला कहता है अंतर्बुद्धि वाला जो ज्ञान अंतर्धीय अंतर, अंतर भीतरमुखी अंतरमुखी जो प्रति में ज्ञान होता है उसी को नियम करने के लिए कहते हैं ये चाहिए वो ज्ञान के लिए अंतर्मुखी इंद्रिया आदि सब अंतर्मुखी हो जाए तब ज्ञान होगा बहिर्मुखी काल में होना संभव नहीं है इसको नियम करने के लिए कहा अमानित्व अदम्यत्व कहा हुआ है तो अमानी बनाने के पहले मान से शुरू होता है तो मान मान मैंने तिरोह हीता अभलेपा बोल दिया फिर तो छिपा हुआ अहंकार अभलेपा ने अहंकार छिपा हुआ बैठा हुआ है न जाने कब जागृत हो जाता पता नहीं छिपा हुआ है समय समय पर अपना स्वरूप दिखाता है मैं तो ऐसा हूं ऐसा बोलने का वो ये अहंकार देह, देह में अहंकार किसी को मान कहा जाता है वो जिसमें होगा देह में अहंकार होगा उसको मानी कहा जाएगा जैसे धनवान को धनी कहा जाता है जैसे मान वाले को मानी कहा जाएगा और उसमें धर्म आएगा मानित्व तस्वाबतो तड़ो न मानी तो नए समाज मानितो मानितो। मानितो का न मानी तो वो मानी तो मानित्व का अभाव जिसमें उसको मानित्व कहा जाता है देखो वास्तव में अमानी भगवान होते हैं आप लोग विष्णु सहसाम पढ़ते होंगे अमानी मानदो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक सुमेधा मेध धन्य सत्यमेधा धरा इत्यादि आप पढ़ते हैं कृष्ण शाह का भगवान अमानी है ऐसे अमानी सिद्ध हुए भगवान अमानी और मानव है सम्मान देने वाले हैं लक्ष्मी सेवा कर रहे भगवान सीधे लेटे हुए हैं आप लोग चित्र देखा होगा भृगु आए एकाएक उनके छाती में लात मारती कोई कारण नहीं कुछ भी नहीं आए भृगु से एकाएक उनके छाती में इतना चोट पड़ा अभी तक उनका छाप है विप्रपाद आपके चन्नम ऐसा बोलते हैं भगवान के लिए कहा हुआ है भगवान ने क्या धारण किया है वो ब्राह्मण के चरण कमल को धारण किया आज भी धारण किया हुआ है छाप लग गया हुआ है। पत्नी के सामने इतना बेइज्जती जो करता हो उनको क्रोधित होना चाहिए था <laughs> पत्नी सेवा कर रही है और पत्नी के सामने ऐसा कितने उनके किया फिर भी सम्मान दिया भगवान अमानी ऋषि को कहा भगवान आपके चरण कमल इतने कोमल चरण कमल कहा मेरे कठोर छाती आपको कष्ट तो नहीं हुआ ऐसा करते हो उठ थे। ऐसा थे। वो उठ गए ऐसे कोई आगे जाके मान्य होता है उसी के सम्मान के योग्य वही हो जाता है जो अमान्य हो दूसरों को मान देता हो वही मान्य बनता है अमान्य अमान मान दो मान्य लोक स्वामी त्रोक अधिक क्या आता है भगवान के नाम में तो अमान क्या था ये कहा टिका में ये बता कहा अमानित्व इत्यादि कहा था अमानित्वादी निष्ठा से अंतर्दियों ज्ञानमति मार्थ अमानित निष्ठा जिसमें निष्ठा रखता हो अंतर्बुद्धि वाला हो अंतर्मुखी वा हो उसी को ज्ञान होगा दूसरे को नहीं हो सकता इसके लिए साधन बताना है यहाँ अमानित साधन बताएंगे जो अंतर्मुखी वृत्त में गया हो ये धर्म जिसने पालन किया हो अमानिति का उसी को ज्ञान होगा दूसरे को आत्मज्ञान होना संभव नहीं इसके लिए बताना है मानव ने तिरोहित अवलेपक कहा मान शब्द का तिरोहित छिपा हुआ तिरोहित बने छिपा हुआ अबलेपन अहंकार अपना शरीर का अहंकार लेके बैठा हुआ है छिपा हुआ है समय समय प्रकट होता है वही मान होता है वो मान वाले को मानी कहा जाएगा उसे धर्म आएगा मानित्व तो, जो मानित्व तो नहीं है जहां वहां अमानित्व बोला जाता है ये होता है सच आत्म ने उत्कर्ष आरोप है तो अपने में उत्कर्षता के आरोप का कारण होता है अपने में घमंडल आने पर होती है अपने में उत् बाकी को छोटा बनाना अपने को बड़ा बनाना तब मान अपने में देने पर स्थिति होती है अपने में उत्कर्ष का आरोप उत्कर्षता तो नहीं है उसमें तो उत्कर्ष हो जिसमें तो अपने विशेषता हो वो तो कभी मान चाहेगा ही नहीं भगवान मान चाहते ने अमान ही मान दो मान्य कहा हुआ भगवान को मान चाहते जो मान का भूखा होता है अपने में का आरोप उत्कर्षता का आरो, उत्कर्षता नहीं उसमें आरोप करता है मैं बड़ा हूं करके पढ़ा लिखा नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं मानता है इत्यादि ऐसा तो आत्मा ने यही है वो मान क्या है कहा छिपा हुआ अहंकार क्या है कहा आत्मा ने उत्कर्ष आरोप है तो यही है वो आत्मा में जो उत्कर्ष आरोप का कारण बनता है अपने शरीर में सो तो अश्य जो इसमें हो मान हो जिसमें हो मानी उसको मानी कहा जाएगा जान वाले को था नहीं मान वाले को मानी न ना मानी अमानी न समाज करना आगे जो मानी नहीं उसको अमानी कहा जाएगा यही है तस्व भाव उस पर धर्म आएगा अमानित्व तो, अमानित्व तो इति व्याकृति का अमानित्व तो इत्यादि भाष्य में कहा था अमानी मान माननो भावो मानित्व तो ब्या, ये व्याख्या करते गए कहते हैं प्रतियोगी मुखे ना अदम्भित्व शत्रु मुख्य दम्भीपना भी शत्रु है आत्मा का ये नाशक है वो अपना कल्याण का नाशक है दम भी होगा वो अपने कल्याण नहीं कर सकता धर्म ध्वजी ख्याति अपने ख्याति बनाता है मैंने ये किया वो किया ऐसा किया ऐसा किया प्रतियोगि शत्रु मुखेना विरोधी होता है शत्रु शत्रु मुखेना आदम वित्तम विरोधी आदम वित्व का व्याख्या भी इस प्रकार करते हैं अधम वित्व इत्यादि शब्द कहा था स्वधर्म प्रकटी यही है अपने धर्म का प्रकट करना व्याख्या करना दुनिया में फैलाना ऐसा करना स्थिति दंभित्व इसका नाम दंभित्व है तद बाबो अवबंधित्व कहा अदंभित्व है स्थिति ऐसी है देखो ये भारत वर्ष है पहले भी महात्मा रहे अभी भी महात्मा है महात्माओं की कमी पहले भी नहीं अभी भी नहीं अनाधिकाल से चल रही आगे भी चलता रहेगा परंपरा चलती रहेगी किंतु उन महापुरुषों में आज, आज हमारे में थोड़ा सा थोड़ा अंतर है ज्यादा अंतर नहीं है वो अपने को छुपाते थे और आज हम अपने को छपाते हैं बस इतना ही अंदर कभी भी उन्होंने अच्छा काम को कभी अब प्रचार नहीं किया मैंने ये किया करके जो गलत हुआ उनसे वो लिख दिए देखो भाई तुम संभल संभलना चाहो संभलो बेह फिसल गया हूं शास्त्र में सारे ही दिखाई पड़ता है किंतु तो हम वो गलत काम को नहीं दिखा सकते कुछ अच्छा हो तो छपाते हैं अमुक महाराज पैदल यात्रा कर रहे हैं लो लग गया पहले ही लगा दिए पहले गाड़ी में आएंगे वो और पैदल यात्रा पैदल यात्रा अहिंक ठीक है में बोलते हैं बांग मनो देहेर अपीड़नम देहेर अपीडनम प्राणी अहिंसनम प्राणी का अहिंसा बोला अहिंसा से बता प्राणी का अहिंसन करना किसके द्वारा कहते हैं मनोदेह तीनों के द्वारा बाणी से भी कष्टन हो किसी को ऐसे बाणी बोलिए और मन से भी किसी को कष्ट हो किसी को अनिष्ट मत सोचिए और शरीर से भी किसी को कष्ट हो तीनों से संभल के रही है इसको कहा अहिंसनम कहा हुआ अहिंसा कहा इसी को है तो तदेव अहिंसा वही अहिंसा इत्या अहिंसा इत्यादि सबसे भाषा में कहा था अहिंसा अहिंसन प्राणी नाम अपीड़न ये मन बाणी शरीर से किसी को भी कष्ट न हो, अपने तरफ से इसको अहिंसा कहा जाता है साधक बनना हो तो है। और पर अपराध चित्त विकार कारण सदा एक रूप कारण तो से प्राप्त हो एवं अविकृत चित्तत्व अपकार सहिष्ठोत्तम शांति शांति बने छम सहने धातु से क्षांति तीन प्रत्येक करके शांति बनाया हुआ है तो पर अपराध सिर्फ द्वारा अपराध हो गया कोई हमारे लिए अपराध हो गया हमारे प्रति होने पर चित्त विकार कारण से चित्त में विक्षेप आएगा विकार के कारण बन जाता है दूसरे मेरू क्यों किया ऐसा मैंने क्या उसके क्या गलती कर दी क्यों नु? ऐसा किया इत्यादि विकार आएगा चित्त में सोच वही भाव चलेगा चित्त विकार कारण से चित्त के विकार के कारण है विकृत होने के कारण है दूसरे का अपराध अपने में चित्त विकृति हो जाती है प्राप्त होगा ऐसा प्राप्ति होने पर चित्त के विकृति के कारण प्राप्त हो गया दूसरे ने अपराध कर दिया हमारा चित्त बिगड़ गया ऐसा होने पर अविकृत चित्तत्व ना चित्त को विकृत होने नहीं देना इस रूप से अपकार से सहिष्ठोत्तम उस अपकार का सहन करना सहन करने का स्वभाव है उसको शांति कहा, कहा जाता है, क्षमा कहा जाता है है इसको शांति शब्द ने कहा था आगे आर्जव माने रिजुभाव अवकृत बोल दिया सरलपना को कहा जाता आर्जब रिजुभाव का अर्थ कर दिया अवकृत बोल दिया टेढ़ापना न हो मन में कुछ सोचे बाहर कुछ बोले ऐसा न हो तो सरल हो सत्यकाम जावल जैसा हो मेरा नाम सत्यकाम माता मेरी जावल, यही मैं जानता हूं माता ने यही बोला सत्यकाम जावाल हो बोला जैसे दूसरा होता चालाक विद्यार्थी वहां जाकर बोला गोत्र वाला हो बोलता था गोत्र बोलते थे कोई ना कोई किम गोत्रों पूछा था ना ऋषि ने तो मैं वो तो जानता नहीं मां के पास गया माता को पूछा माँ मैं किस गोत्र वाला हूँ माता ने कहा बेटा तू तेरे पिता के साथ जब मैं रही जब तक रहे बहुत मेहमान आते थे उनके पास पूछने के लिए तो उनकी सेवा करते करते मैं गोत्र बोलना भूस गई तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो गोत्र जानती नहीं मैं तुम्हें इतना ही बोलना मेरा नाम सत्यकाम है मेरी माँ जावाला है ऐसा बोलना गया ऐसे बोलने लग ऐसे बोला जैसे माँ ने कहा वैसे बोल दिया जैसे कोई बच्चे बोलते हैं ना बाहर माँ भीतर बोलती है माँ घर में नहीं है बोलते ना बोलती है बोलती है तो फिर बाहर बोलता है हैं मा, मम्मी ने कहा माँ घर में नहीं है ऐसे सत्यकाम जावल ने बोला ऐसे तो सत्य इतनी सरलपना होनी चाहिए साधक में अब अकृत मैंने अकुटिल्यों में कहा कुटिलपना नहीं होनी चाहिए कीड़ा मार्ग नहीं है अपनाने के यथा हृदय व्यवहार जिस प्रकार हृदय का व्यवहार मन का व्यवहार है कुटिलपना मन का व्यवहार सरल होना चाहिए यही है। सदा एक तो तो, मन के व्यवहार हमेशा एक ही प्रवृत्ति कहा जब का आचार्य पास में आया आगे कौन सा आचार्य आचार्य सबसे उपदेषा कहते हैं मनुस्मृति के आचार्य कुछ दूसरे प्रकार के आचार्य है उसको बोला यहाँ उपनीयत या शिष्यम इत्यादि है उपनीयत या शिष्यम वेदम अध्यापय द्विज सकल्पम स रहस्यम तम आचार्य प्रदक्षते मनुष्य मृति वाय शिष्य को उपनयन संस्कार करके पहले शिष्य आया उपनयन संस्कार करना उपनयन संस्कार करके वेदम अध्यापय द्विज वेद को अध्यापन कराए वेद पढ़ाए किंतु केवल वेद नहीं सकल्पम स कल्पशास्त्र के सहित रहस्य के गोपनीयता के सहित उसको वेद पढ़ाता हो तम आचार्य प्रत्यक्षते ऐसा आया है उसको आचार्य कहा जाता है किंतु वो आचार्य को नहीं लेना यहाँ कहते हैं भाष्यकार कहते हैं वो नहीं वो कर्म मार्ग में लगाने वाला आचार्य होगा कर्मकांड पर वेद को बताने वाला आचार्य मनुष्य मृत्यु जो बोला वो नहीं लेना एक कहते हैं बोलते हैं उपनियत शिष्यम इत्यादि उत्तम आचार्य व्यवच्छिन्ती ये आचार्य नहीं इसका व्यवच्छद करते आचार्य ऐसा नहीं मोक्ष शास्त्र की उपदेष्टा को आचार्य कहें उनकी सेवा करना क्यों हम मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वर्गादि प्राप्ति हमारे लक्ष्य नहीं है तो वो आचार्य यहाँ आचार्य में जो बनीयत यथ शिष्यम वेदम अध्याप यहा सकम सक आचार्य प्रसते वो मनुष्य प्रति कहा हुआ है वो नहीं लेना ये कहते हैं बोलते हैं इसको बोला मोक्ष कहा भाष्यकार ने कहा मोक्ष मार्ग कृत अध्यवसाय बोल दिया मोक्ष मार्ग आचार्य पाश्रम क्या करते मोक्ष मार्ग में जिसके निश्चय कर लिया है उसी को आचार्य सेवा उनकी सेवा करना है ये कहा आदि भाषा में लिखी है सुश्रुतादि प्रयोगे ना बोला सुश्रुता तो हो गई सेवा आदि से क्या लेना आदि पदम नमस्कार आदि विषय नमस्कार आदि करना ये सब आते हैं और शौचम आया है आचार्य पाश्रम शौचम बाह्य अभ्यंतरम जो द्वी प्रकार शौच दो प्रकार के शौच है पवित्रता दो प्रकार बाहर और भीतर बाहर तो शरीर है भीतर मन है मन की शुद्धि भी करती है शरीर की शुद्धि भी करती है क्रमेण विभाजित है क्रम से विभाजन करके भाष्यकार बाहर के शौच क्या है शुद्धि क्या, क्या है मिट्टी और जल से धोना शरीर को धोना मिट्टी से मृत जलाभ्याम बोला था भाषिककार और भीतर की शौच क्या है भगवान के जप करना भगवान के लिए पाठ करना ध्यान करना इत्यादि मनसो रागादि आदि मलाना संबंध मन के सोच क्या है रागादि मल को हटाना राग रागद्वेश जो काम प्रो लोभ मोह राग रागद्वेश हटाना उसको जो सर्दोष है उसको हटाना मुख्य यही है तथ अपन उपायों को उसके किस तरह से हटेंगे मन के जो रागादि दोष है ना राग द्वेष कैसे हट पाएंगे शत्रु भाव से हटेंगे इस भाव से उनमें शत्रु बुद्धि करना मित्र बुद्धि नहीं प्रतिपक्ष भावना बोला था प्रतिपक्ष शत्रु भावना से हटाना उसको ये मेरे शत्रु है मेरे मार्ग में विघ्न करने वाले हैं ऐसा मान करके हटाना रागादि आदि प्रतिकूल से भावना विषय सो दो दृष्टिया प्रतिष्ठा इतिया राग रागादि के जो प्रतिकूल व्यक्ति हुआ ना प्रतिकूल भावना राग में जो प्रतिकूल भावना है मेरे प्रतिकूल वस्तु है समझता हो जो व्यक्ति विषय स्व दोष दृष्टि विश्व में दोष दृष्टि करने पर राग आदि समाप्त हो जाती है मुख्य कारण विषय में राग आदि विषयों में होना है वहां दोष दृष्टि पहले विषयों में दोष देखना क्षणिकत्व आदि दोष दृष्टि अब वृत्ति तो वृत्ति को कहा प्रतिकूल भावना यही है राग आदि में प्रतिकूल भावना बनाकर विषयों में दोष दृष्टि करना तया उस वृत्ति के द्वारा हटाना उनको वो दोष दृष्टि को त्यारा राग आदि को हटाना राग दोष आदि विषय में होना है तो उसको हटाने के लिए विश्व में दोष दृष्टि देखना धैर्यम कहा हुआ है स्थिर भावों में विषय देर तो स्थिर रहना अपने लक्ष्य में स्थिर रहना कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में परिस्थिति तो आती रहेगी स्थिर रहना उसे हटना नहीं किसी का मोक्ष कहा था इसको मोक्ष मार्ग वह कृत्य अध्यवासाह था मोक्ष मार्ग में जिसने निश्चय कर लिया है मुझे अभी इसी मार्ग में चल रहा है चाहे कहीं भी कोई भी आ जाए यहां से विचलित नहीं होना है निश्चय कर लिया हो किसी धैर्य कहा गया आत्मनो नित्य सिद्धस्य अनाधेय अतिशय कुतो विनिग्रह गते हैं आत्मविनिग्रह आया अंत में श्लोक अंत में आत्मविनिग्रह आया धैर्य आत्मविनिग्रह आत्मा तो नित्य सिद्ध वस्तु है कैसे निग्रहित करेंगे आत्मा को ये शंका है यहां आत्मनो नित्य सिद्ध से आत्मा नित्य सिद्ध है उसको निग्रह कैसे करेंगे आप अपने अधीन कैसे कर नित्य सिद्ध वस्तु है अनाधेय कोई अनाधेय अतिशय जिसमें कोई भी अतिशय आध्यान नहीं किया जा सकता आत्मा निग्रह अनुग्रह कुछ भी नहीं होता फिर निग्रह कैसे करना आत्मा का आत्मा भी निग्रह कैसे बोलती है भगवान आत्मा का निग्रह कैसे होगा क्यों एक तो नित्य सिद्ध वस्तु है दूसरा अतिशय का आधार हो ही नहीं सकता वहां निग्रह अनुग्रह आदि कुछ भी नहीं हो सकता आत्मा में। तो कैसे निग्रह करना उसको यह प्रश्न उठा तो क्या आत्मा ना मारे क्या लेना यहां यह कहते आत्मना न उपकारक आत्मशब्द वाद्य से कार्यकर संघवाद्य से विनिग्रह करते हैं आत्मा का ये उपकार होते हैं उपकारक होते हैं कब निग्रहित किया हो तो या आत्मशब्द करता है आत्म कार्यकर संघवाद आत्मा उपकार का उपकार गौण प्रयोग कर दिया इनको भी आत्मशब्द से बोल दिया निग्रह काल में और निग्रह न हो तो आत्मा का बिगाड़ने वाले भी ये होते हैं के शत्रि धीरेन्द्रिया मित्राणी ताण्य व जितानी यानी प्रश्नोत्तर में है शत्रु कौन है अपने इंद्रिया शत्रु है दूसरे शत्रु नहीं है कत्रि क्या शत्रि शत्रु कौन है का निज अपने ही सत्रु है। और व मित्री वही मित्र भी है जीतान यानी जिनको जीत रखा है अपने अधीन किया हो वो मित्र होते हैं जिन अपने जिसने अपने इंद्र को जीता हो वो मित्र है वो इंद्रिया और जो इंद्रियों के प्रति जो गुलाम होकर चला वो इंद्रिया उसके साथ हुआ तो नित्य सिद्ध से अनुदय कहा था तो आत्मा ने उपकार से उतर दिया है आत्मा माने यहां पर इंद्रिया है आत्मा के उपकारक जो तो आत्मशब्द का बाच्य है कार्यकरण संगात कार्यकरण संगात में कर्ण माने इंद्रिया कार्य माने शरीर इस समुदाय को ही यहां आत्मशब्द से कहा गया उसको निग्रह करना कहा स्वभाव है न सर्वत्र प्रवृत्त है स्वभाव से बाहर जाने वाले हैं तो उसको निग्रह करना अंतर्बुद्धि वृत्ति में लाना ये आत्म विनिग्रह करता है सनमार्ग में निरोध करना उनको ये अर्थ है ये कहता था आगे कहते हैं न केवल अमानित एवं ज्ञान से अंतरंग साधना है देखो तो आत्मज्ञान के दो प्रकार के साधन एक अंतरंग साधन एक बहिरंग साधन बहिरंग साधन. साधन तो वृद्धार आत्मा बताया तमें तम ब्राह्मण अभिविधि संतानदान तम साहना उस परम तत्व आत्म तत्व को मुमुक्ष लोग जानना चाहते हैं साधन से ना तपसा अनाशक है यका यज्ञ दान युष्का तप सकाम नहीं यही साधन होते बहिरंग साधन अंतरंग साधन ये है अमित अंतरंग के साधन है जितना है न कव अमादी ने ज्ञान से अंतरंग साधना है कवल यही साधन नहीं अमात्वादी जो एक श्वलोक कहेगा यही साधन मत नहीं अंतरंग साधन यही नहीं कि आदि ने अपी वैराग्य भी चाहिए जीवन में विष्वों से वैराग्य भी चाहिए और आदि धर्म का भी चाहिए, चाहिए। ये धर्म भी चाहिए वैराग्य विश्वों से वैराग्य भी चाहिए आदि ने अपी तथा विधान माने अंतर्ग साधन मानी उसी प्रकार अंतर्ग साधन वैराग्य भी हैं विश्व में जब तक वैराग्य नहीं विषय लोलुपता है तब तक आत्मज्ञान की तरफ चल नहीं सकता आत्मज्ञान के साधन अमानित्वादि ग्रहण नहीं कर पाता तथा विधान संधि वो भी हैं ंग साधन है उस प्रकार के वैराग्य आदि भी हैं ये कहना है किंचक्र के वासी ने कहा वैराग्य होना है तो कह रहे में भी बता देते इंद्रिया वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन इंद्रियार्थेश वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम वैराग्य भी साधन है तो किसमें वैराग्य कहते इंद्रिया वैराग्यम भैया इंद्रियों को जो अर्थ अर्थम विषय हैं शब्द स्पर्श आदि विषय है गमन आदि विषय हैं वहां जाओ वहां जाओ गमन ये लो वो लो हाथ का विषय हो ये सूगो वो सुगो ग्रहण का विषय मारे ज्ञान इंद्र का विषय कर्म इंद्र का विषय है ज्ञानंद्र का विषय है शब्द स्पर्श रूप से गंध कर्म इंद्र का विषय होता है वर्दनम बचनम और आदानम गमनम विसर्ग और आनंद ये कर्म इंद्र का विषय है उनमें वैराग्य होना किसी भी इंद्र को विषय की इच्छा न होनी ये भी साधन है ज्ञान के साधन है इंद्रिया मन विषय इंद्रों को जो विषय है उनमें वैराग्यम वैराग्य होना दस इंद्र का विषय और अंत इंद्रिय मंद के विषय सुख दुखादि भी न हो उसकी भी इच्छा न हो वैराग्य हो और अहंकार में तो अहंकार का भाव होना चाहिए अहंकार अहंकार का भाव ये और जन्म मृत्यु जरा प्यादि दुख दुशन दर्शन इनमें दुख का चिंतन करना ये दुख है समझना जन्म दुख जन्म के दुख है मृत्यु दुख मृत्यु मृत्य। काल के जो दुख है सारे मर्मस्थान टूटते हैं जिस काल में कष्ट है इतना भारी कष्ट है जरा वृद्धावस्था के कष्ट तो अनुभव में आता ही है सभी प्राय जानते हैं वृद्धावस्था में पहुंचेगा तो वहां कष्ट का अनुभव तो होगा ही और बेदि दुख रोग आदि से दुख रोगी जानता है रोग आदि का दुख और इनमें दुख का दुख रूपी दो दोष हैं यहाँ इसका अनुदर्शन करना प्रतिदिन चिंतन करना ये दुख है दुख के साधन है ये समझना जन्म दुख मृत्यु दुख मृत्युकालीन दुख कालिन दुख वृद्धावस्था का दुख जरा दुख और व्याधि का दुख माने रोगों का होने वाला दुख इसमें दोष दर्शन करता, दोष का अनुभव करता, ये दोष हैं दुष्ट हैं ये समझना माने भविष्य में ये मुझे न मिले ये अर्थ का विषय बनाना भविष्य में जन्म न हो जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगी ये दुखों से बच जाऊंगा और जरा बूढ़ा भी नहीं होना होगा जब जन्म ही नहीं होगा तो व्याजी दुख भी लग, नहीं लगने वाली उस स्थिति में जब शरीर है तो कहा रोगी होना उस आत्मभाव में पहुंचने के साधन बन जाते हैं इनके विचार का काम जन्म दुख मृत्यु दुख जरा दुख व्याजी दुख का दोष रूप से अनुदर्श चिंतन करता जैसे सतरूप में चिंतन होता है दुष्ट रूप से देश रूप से होता है चिंतन मान कंक्ष भी भगवान कृष्ण का चिंतन करता था कृष्णा ही कृष्णा दिखता तो शत्रु रूप से दिखता और गोपिया भी भगवान कृष्ण के चिंतन करती थी मित्र रूप से उनका राग था गोपियों का कृष्ण का इसका कंक्षा का द्वेष था आप पे दोनों नहीं है राग हो तो इतना राग हो प्रेम हो तो इतना प्रेम हो गोपी की तरह और द्वेष हो तो कंक्षा की तरह शिशुपाल की तरह गाली दे सके अब के सामने बैठे गाली दे सके नहीं दे सके अब कभी नहीं दे पाएंगे डर लगता है इतना द्वेष भी देखा कर सकते इतना प्रेम भी नहीं आपने विषय की तरफ प्रेम है तो कहां से भगवान मिल पाएंगे स्थिति ऐसी जन्म मृत्यु जरा भी आदि दुख दुषा दर्शन रहा हुआ है इनमें दो का विचार करना ये दोष है ऐसा विचार करना इन्हें कहा वास्तव में कहते हैं इंद्रिया अर्थ मन शब्दादि इंद्रियों का अर्थ मानी विषय क्या है शब्द आदि विषय है दृष्टादृष्ट भोगेश कुछ दृष्ट भोग है इंद्रियों का विषय दृष्ट वर्तमान में है भोग कुछ पारलौकिक भोग होते हैं दृष्ट अदृष्ट भोगेश दृष्ट भोग और अदृष्ट भोग इंद्रियों का विषय जितने हैं इनमें विराग भाव वैराग्य विराग का धर्म वैराग्य है वैराग्य मानना लेना अर्जन करना अहंकार मान अहंकार अहंकार का भाव हो यह माना जाए साधक में और जन्म मृत्यु जरा व्यादि दुख दर्शन का जन्मचा, च जराचा, चरा च व्याध च दुखांत ये सब दुख आई है जन्म ही दुख है जरा दुख है मृत्यु दुःख है व्याधि दुख है सारे दुख देने वाले इसमें दुख कहा गया है दुख के साधन आई है ये, ये ना होते तो दुख नहीं होता आगे ये ना हो इसके लिए भगवान लिए। तो दा इस दा जा। तो के लिए भजन का भाई तेसु जन्मादि दुखांतु जन्म से लेके दुख तक कहा गया है जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषां अनुदर्शन कहा गया जन्म से लेकर के दुख तक कहा गया प्रत्येकम दोषा प्रत्येक में दोष का अनुदर्श चिंतन करना मित्र भाव नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं करना शत्रु भाव से लेना ये आगे न हो ये भाव से लेना ये कहते हैं जन्म नहीं जन्म में क्या दुख है कहते हैं गर्भवास है यो तो नहीं द्वारा इस चरणों में कहते हैं पहले गर्भवास में रहना मानी किसी के मांस पिंड के भीतर बैठे रहना नौ महीने दस महीने तक क्या कष्ट नहीं हुआ कष्ट है माता ने जो खाया वही खाना हुआ वहां ऐसे हाँ आएगा और आगे माता के योनि के द्वारा बाहर निकलना उस बच्चे को कष्ट नहीं होगा वहां कष्ट है एक गारोवास और योनि द्वारा निश्स योनि के माध्यम से बाहर निकलना कष्ट है जन्म के दुख उस प्रकार से विचार कर आज भूल गए जो कष्ट था उस समय दोष ही दोष है वो तस्य अनुदर्शन में आलोचना उसका विचार करना प्रतिदिन विचार करना और तथा मृत्यु दोष अनुदर्शन मृत्यु में भी दोष का दर्शन करना कैसे तथा मृत्यु में मरने में कहते हैं सौ बिच्छू एक साथ दंक मारे जितना कष्ट होगा मृत्यु मृत्युकाल में तक कष्ट होगा रहता है। सारे मर्वस्थान जितने जोड़ है ना दर्द होने लग जाते हैं और इतने दिनों से रहा हुआ घर छोड़ना नहीं चाहता जब रोज छुटाया जाता है वो यहीं रहना चाहता है वो जो बैठा हुआ है उसको निकाला जाता है जब कितना कष्ट होगा कितने वर्षों से अपना घर मान के बैठा तादाद में करके बैठा हुआ है मई करके बैठा हुआ वहां से उसको खींच के बाहर कर देना कितना कष्ट होगा उसको मृत्यु कहा दोषा दर्शन तथा जरायाम जरावस्था में प्रज्ञाशक्ति आदि सब समाप्त हो जाए बुद्धि आदि समाप्त हो जाते हैं वृद्धावस्था में प्रज्ञाशक्ति तेजो निरोधक द जो तो तेज तेज प्रागल्य पड़ा था वो भी समाप्त तो हो गई कुछ सोचता है अब उठते नहीं शब्द उठते नहीं विस्फुति आ जाती है दुख है उसको मैं पहले मैं ऐसा था वैसा था अवैध स्थिति पहुंच गया प्रज्ञा शक्ति तेजार निरोध दोषान दर्शन ऐसा दोष देख रहा परिभूतता जाए और परिवारों के द्वारा जो तिरस्कृत होना भी पड़ता उस काल में अरे ये तो चल रहता है बोल देते हैं कोई मानने वाला नहीं है वृद्धावस्था की चर्चा भरते रहे नतीजे दिया है गात्रकुचिता गतिर्गिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिता वक्त चलालायते वाक्यम नाद्रियते जब बांधवजन भार्शुश्रूषते हा कष्टम पुत्रोपि से जीर्ण वयस पुत्र मित्रयते भर्तिरिबो वैराग्यसतकात्रकुचि जो सरी दिष्टपुठता सकुचि गए झुर्याप्ग वै सरी गात्रम सकुचित गतिर्गिता इधर चलना चाहे इधर पैर इधर जाता है विचलित हो गए गति लड़खड़ाता है लाठी का सहारा लेना पड़ता है गात्रम सब कुछ एकदम गतिर बिकलिता बिकलिता भ्रष्टाचार बोली दंत सब भ्रष्ट हो गए गिर गए दांत सब गिर गए यह अवस्था है एक उड़ जैसा होगा गुहा जैसा हो गया दा, मुख दृष्टि नश्य आठ चली जाती है ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर भी नहीं होती ठीक नहीं होती दृष्टि नश्यति बदते ही बधिरता हाँ एक ही वृद्धि होती वृद्ध कान बहरा हो जाते वही पड़ता बक्तम जला लाए थे मुख से लार टपकते रहते हैं रोक नहीं पाता वृद्ध चित्रण किया वाक्यम नाद्रिय जो बांधव जन वो जो बोलता है बंधु लोग उसको मानते ही नहीं आदर नहीं देते पहले जब कमाता था करता था आदर देते थे उसको बाहरी को मानते थे आज कौन मानने वाला ए, बुरा तो चल जाता रहता है। अपना काम करो जिसको मरने दो एक बोलते है। हैं बाकी हम नागरीते भाई आरोप शुश्रू सतें जिस पत्नी के लिए क्या नहीं किया जीवन में वो भी आज सेवा करना छोड़ देती है हाँ कष्ट हम जीर्ण ऐसा क्या कष्ट कहें उस जीर्ण पुरुष का आयुष जिसकी जीर्ण अवस्था में हो, पुत्रों भी मित्र आए थे पुत्र भी शत्रु बन जाता उस काल में वृद्धावस्था की तरह चर्चा ऐसे की भक्त एक कहना है जरायाम तथा जरायाम प्रज्ञाशक्ति तेजो निरोध दोष दर्शन कहा प्रज्ञाशक्ति ने ज्ञान नहीं होता जानकारी नहीं हो पाती विस्मृति आ जाती है तेज का निरोध प्रागल व्य उसका समाप्त तो हो जाना इत्यादि दोष दर्शन करना और परिभूतता परिवार को द्वारा तिरस्कृत हो जाना यह भी वृद्धावस्था की दुख है तिरस्कृत होना जिसको हम लालन पालन के आज हमारे ऊपर में तिरस्कार हमारी वाणी को मानते नहीं तिरस्कृत का वो दुख नहीं होगा दुख होगा तथा ब्याधिशो और रोग आने पर क्या दुख होगा यही है शिरो रोग आदिशो सिर आदि पीड़ा है इसके होने पर दोषानु दर्शन यहां भी दोष देखना मानी भविष्य में जी नहीं होना चाहिए अभी जो हो गया हो गया अब तो अब बार तो हो गया जब वो खाली में सिर दिया तो से सिख्य डरे अब की बार तो हम तो दिया ये सिर अब बार तो मुसलमान नहीं पड़ने अब की बार तो जो कुछ भोगना पड़ेगा ही तुम तो आगे न हो मृत्यु और विभेश की मूढ़ हितम मुंशत की एमह अजातम नैव गृणाती कुरु यत्तम एक व्यक्ति डरता था मृत्यु से एक महात्मा ने देखा कि मृत्यु से डर रहा है तो महात्मा कहते हैं अरे मूढ़ मृत्यु और विभेश मृत्यु से क्यों डरते हो मृत्यु और विभेष किम बूढ़ा हे बूढ़ा हे बुढ़ा मृत्यु से तू तो क्यों डरता है भीतम मुंश थी किम किम यमा भीतम मुंश थी क्या डरने वाले को मृत्यु छोड़ देता है क्या नहीं छोड़ता हां मृत्यु एक व्यक्ति को नहीं छोड़ता एक व्यक्ति छोड़ देता बाकी किसी को नहीं छोड़ता किसको अजातम नहीं जो पैदा नहीं होगा मृत्यु छोएगा ना उसको हां अजातम नहीं विगड़ कुरु यत्नम अजन्म नहीं अजन्म होने के प्रयत्न करो यदि मृत्यु से डर लगता हो तो उपाय करो वही मृत्यु विभेश के मूढ़ हीतम के महा अजातम नैव गृणाती कुरु यत्नम अजन्म नहीं अजात होगा जो पैदा नहीं हुआ उसको मृत्यु से होने वाली नहीं है अगर मृत्यु से डरते हो तो आगे के लिए अजन्मा होने के प्रयत्न करो फिर मृत्यु छूएगा नहीं और जन्म हो तो मृत्यु छोड़ेगा नहीं ये बातें ये तो कर करना कहा तथा ब्यादिशु सूर्य रोगादिशु दोषा अनु दर्शन कहा सूर्य पीड़ा आदि में दोष का अनुदर्शन करना आगे शरीर ना हो तो सूर्य पीड़ा भी नहीं कोई पीड़ा भी नहीं वृद्धावस्था की भी नहीं कोई तिरस्कृत होना भी कुछ भी नहीं इस शरीर के माध्यम से सारे आए हुए हैं शरीर ही ना बस इसके लिए प्रयत्न करना यही है दोष दर्शन करना कहा तथा दुखे दुख में भी दोष दर्शन करना तीन प्रकार के दुख जीवन में आते हैं कभी आध्यात्मिक दुख, है, दुख है कभी आदिभौतिक दुख है कभी आधिजैविक दुख है तीन प्रकार के कष्ट होते हैं मैंने स्व शरीर संबंधी कष्ट है आध्यात्मिक कष्ट दुख और अपना शरीर तो ठीक आएगा तो परिवार आदि में कुछ बीमार हो गया कुछ हो गया वो दुख है जैसे अपना हुआ है दुख होता है अथवा उन्नति अवनति को लेकर के जिन्होंने अपना मोहर लगाया जिनमें मित्रभाव से लगाया उनके दुख दुखी होने पर दुखी होना होता है और शत्रु के उन्नति होने पर दुख होता है मित्र के अवनति होने पर दुख होता है यह आदिभौतिक दुख है स्व शरीर संबंधी दुख नहीं है तत्त व्यक्ति को लेकर के दुख होता है आदिभतिक दुखता है एक आकस्मिक घटनाएं दैविक प्रकोप जो बोलते हैं उससे भी कष्ट आता है मकान गिर गया परिवार नष्ट हो गए भूकंप आदि हुआ दुख तो होगा तो आज आज आदिदैविक दुख है देव संबंधी दुख है कष्ट तो होगा तीन प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक के दुख में भी ये देखना माने हमारा शरीर ही नहीं होगा तो ये तीनों दुख का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा इसमें दोष देख ये दुखों में भी दोष देख दोष दृष्टि होगी तो फिर इसे दूर होने के प्रयत्न करेगा जब तक कि मित्र बुद्धि होगी राग बुद्धि होगी तब तक यहां से हटेगा नहीं इसके लिए ये सारे उपदेश है वैराग्य के लिए कहा दो अथवा कहा था का दुख को ही दोष कहा ना पहले आध्यात्मिक अध्यात्म अधिभूत निमित्ते यही निमित्त बने पर दुख होता है अध्यात्म निमित्त बने शरीर ही निमित्त बन जाता है अपने शोरी रोग आदि के कारण निमित्त बने दुख के कारण बनता है अथवा अधिभूत बने शत्रु मित्र भाग जिनको बनाया हुआ है अपना पराया दोनों में दुख देने वाले होते हैं ये क्यों एक की उन्नति दूसरे की अवनति अपने में जिस मित्र बनाया हुआ है आ सकते हैं राग है उनके अवनति हो और शत्रु की उन्नति हो तो कष्ट तो होगा ही अधिभूत दुख है और और भी दुख ये तीनों में तीनों निमित्त बनने पर जो दुख होगा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव जो निमित्त बन जाते दुख के लिए ये दुखों में क्या हो शत्रु भाव से देखें इनको हमारे भविष्य में ये शत्रु मेरे पास न हो अभी तो है हाँ शत्रु जब ओकली में स्थित दिया तो मुसलमानों की अभी बार तो इनसे हम दूर हो नहीं सकते ये गलती हो गई हो गई आगे ऐसे गलती हम ना करें ये शरीरी न हो तो कोई कष्ट नहीं होगा हमें इस भाव से प्रतिपक्ष भाव से विचार करना शत्रु भाव से विचार करना इनमें मित्र भाव से नहीं कहा अथवा दुखानी वोष है दुखी दोष दोष दुख दोषाह दुखों के दोष का दुख दोष तश्य जन्मादिशर्वत जन्मादि में दुख देखना दुखम जन्म क्या है देखना जन्म दुख है ऐसा वृत्ति बनाए रखना जन्म होना ही दुख है सारे उपद्रव के कारण तो जन्म ही है ना जन्म होने तो कोई उपद्रव ही नहीं होता शरीर में पीड़ा भी नहीं कोई राहुल देश किसी से होना भी नहीं था दैवीय आपदा भी नहीं होनी थी जन्म ही तो किसको दैवीय आपदा होनी सारा मृत्यु भी नहीं जरा भी नहीं व्याधि भी नहीं कुछ नहीं ये सब दुखम जन्म विचार कर रहा जन्म दुख है दुखम मृत्यु मृत्यु ही दुख है दुखम जरा वृद्धवस्था दुख है दुखम व्याध है व्याधि भी दुख है ऐसे विचार करना ये वैराग्य के साधन होते हैं ये सब दुख भी तत्व जन्माद जन्म स्वयं दुख नहीं दुख के निमित्त है जरा अवस्था दुखे निमित्त है मृत्यु दुःख का निमित्त है व्याधि दुख के निमित्त है इसलिए उनको दुख कहा गया जन्म दुख आदि दुख के निमित्त होने से दुःख का वास्तव में स्वरूप तो दुख नहीं उनका है उनका निमित्त है दुख के निमित्त होने से दुख बोल दिया दुख निमित्त जन्मादि दुखम जन्मादि स्वतः दुख नहीं है जन्म के निमित्त दुख के निमित्त होने से जन्मादि को जन्म मृत्यु व्याधि को दुःख कहा गया न पुनः स्वरूप स्वरूप तो दुख नहीं है वो कौन जन्मादि रूपयों में दुखरूप दुख नहीं कहा एवं जन्मादिशु दुख दोषा अनुदर्शनाथ इस प्रकार से जन्मादि जो बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब में दुख का माने अनुदर्शन करना माने विचार करना ये दुख के साधन हैं भविष्य में ये दुख के साधन हमारे पास ना हो तो दुख नहीं होगा ठीक है दुख दोषा अनुदर्शनाथ इंद्रिय विषय भोग बहिराग्यू बजा देह इंद्रिय जो विषय में भोग है ना देह और इंद्र माध्यम से विषयों का भोग करना उसे वैराग्य आ जाएगा जब देह ही नहीं रहेगा तो कहाँ विषय भोग होगा पिशों के साथ वैराग्य आ जाएगा इनमें दुख दोष दर्शन करने पर जन्मवृत्ति राध्या में दोष दर्शन आने पर देह और इंद्र के माध्यम से विषय का जो भोग होना था वह उसका अभाव हो जाएगा वैराग्य आएगा साधन है ये इनमें दुख का दोष रूप से दर्शन करना इनका विचार करना एक कहा एवं जन्मादिशु जन्मादि जो बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखदोषा अनुदर्शन कहा दुखदोषा अनुदर्शन दुख रूपी दोष का दर्शन करने से देहन्द्रिय विषय भोगेश देह इंद्रिय शरीर में भी वैराग्य आ जाएगा इंद्रियों में भी बैराग्य आ जाएगा विषय विषयों में विषय के भोग में भी वैराग्य सब में बैराग्य आ जाएगा वैराग्य हो जाएगा वैराग्य की उपलब्धि होगी तथा उसके बाद जब वैराग्य आएगा फिर आत्मा के तरफ तब शुरू करेगा साधन करने लग जाएगा जब तक यहां वैराग्य नहीं तो आत्मा की तरफ छू ही नहीं सकता इसी के लालन पालन में रहेगा धुंधगारी की तरह। तथा तो तो प्रत्येक आत्मा जो अंतरात्मा है जो तो सचिदारण आत्मा बोलते हैं इसमें प्रवृत्ति तभी होगी उस बात जब तक इनमें वैराग्य नहीं है देह इंद्र विषय आदि में वैराग्य न हो भोग्य पदार्थों में वैराग्य न हो तब तक आत्मा के प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी तथा उसके पश्चात ही वैराग्य के पश्चात ही प्रत्येगात्मी प्रवृत्ति के की प्रत उसकी झुकाब होगा प्रवृत्ति होगी कर्णानाम आत्मा प्रवृत्ति किसी का इंद्रियों की स्तर पर रखेंगे इंद्रिया कश्मी धैर्य प्रत्येगातान आता है कठोर ऐसा है कर्णानाम आत्मदर्शन आया तो प्रवृत्ति इंद्रियों को आत्मदर्शन के लिए प्रवृत्ति <laughs> तब होगी इनमें वैराग्य होने पर होगी जब तक वैराग्य नहीं तब तक वैराग्य बोधो पुरुष से पक्षवत्त पक्ष विजान ही विचक्षण तुम विवेक हमने कहा है वैराग्य और ज्ञान दोनों न रहना चाहिए एक पक्ष, पक्ष, पक्ष से पक्षी नहीं उड़ सकती है दो चाहिए ठीक है प्रकार ज्ञान के बिना भी नहीं होगा बैराग्य के बिना दोनों चाहिए एक के अभाव नहीं हो खाली ज्ञान ज्ञान करने से काम नहीं चले बैराग्य आसाध को क्या कवि है बताए ज्ञान ज्ञान करके चिल्ला वाले बहुत बैठे हैं वैराग्य का भाव है साधकों में मुख्य वैराग्य चाहिए पहले जीवन में दोनों साधन है ये परोक्ष ज्ञान हो आत्मा का परोक्ष ज्ञान हो विश्व से वैराग्य हो तभी अपरोक्ष के लिए प्रवृत्ति होगी तब तक नहीं जा सकता वैराग्य बोध हो पुरुष है सपक्ष जैसे पक्षी है एक पंख से उड़ नहीं पाती पक्ष दो पंख चाहिए साधक को भी दो, दो चाहिए वैराग्य और ज्ञान दोनों चाहिए परोक्ष ज्ञान होना चाहिए शास्त्र ज्ञान होना चाहिए और विश्व से वैराग्य होना चाहिए तभी वो अपने उन्नति कर पाएगा तब तक नहीं कर सकता केवल ज्ञान ज्ञान मात्र से नहीं होता आज ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे उपदेश करने वाले बहुत मिलेंगे जीवन में वैराग्य नहीं है इसे लोलुपता दिए बैठे हैं ऐसे मिलते हैं आज वैराग्य कारण है उसको परित्याग नहीं करना चाहिए जब तक वैराग्य नहीं होगा आत्मा के तरफ प्रवृति होगी नहीं होगी एवं ज्ञान हेतुत् ज्ञान के हेतु विश्व में वैराग्य होना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शन होना वैराग्य के कारण है वैराग्य हेतुत्व ज्ञान हेतुत्व तो उचित इसलिए ज्ञान बोल दिया ये ज्ञानम इस प्रोत्तम अज्ञान अंतिम में बोलेंगे ज्ञान कहा गया ज्ञान के कारण होने से ज्ञान कहा गया साक्षात ज्ञान ज्यान तो नहीं ज्ञान, तो ज्ञान के साधन ही ये। इसलिए ज्ञान कहा गया ज्ञान हेतुत्व जो है ना ज्ञान के हेतु है ये इनमें के होने से ज्ञान होता है मान शत्रुभाव से ज्ञान के हेतु बन जाते हैं इनमें शत्रुभाव करने से ज्ञान ज्ञान होता है नेत्र भाव करने से कभी इनके लिए लालन में कभी सीमा ही नहीं है और कहते रहे स्थिति मन जितना मांगेगा देकर के कोई हम पूरा नहीं कर पाएंगे कभी पूरा कर ही नहीं पाए आज तक अनाधिकार से आगे क्या कर पाएंगे एवं ज्ञान हेतुत्वाद ज्ञानों में चले ज्ञान के कारण होने से जो तो ज्ञान शब्द से कहा जाता है अमानित्वादि को कहा जन्मादि दुख दो दर्शन में कहा ज्ञान के हेतु ये भी जन्मादि में दुख दोष का अनुदर्शन करना विचार करना ये जन्मादि के कारण है क्या ज्ञान के हेतु हैं इनको भी ज्ञान शब्द से बोल दिया क्यों ज्ञान के साधन में आए सभी आ रहे हैं अभी चल रहे हैं यथज ज्ञान विधि प्रोग्राम बोलेंगे आगे ज्ञान शब्द से कहा गया है इनमें ज्ञान के कारण है इनमें वैराग्य हो तो ज्ञान होगा कारण बन जाता है ये कहा गया समय हो गया है नहीं रखते हैं टीका है फिर देखेंगे रहे हैं ओम पूर्ण मद पूर्णमदम पूर्वात पूर्व गच्चते पूर्ण पूर्णमद पूर्ण देवा